राहुल जी हैं जो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और इनके पेंटिंग्स या फिर इनकी जो कलाएं हैं देश विदेश में सभी जगह जो है ऑर्डर पर चलते रहते हैं और बहुत ही अच्छा आर्ट ये बनाते हैं और इनकी आर्ट अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह के कलाकार हैं तो आप सभी की तरफ से राहुल जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद मेरा नाम राहुल है पुणे से हूँ पुणे में आ, मेरा जो क्वालिफिकेशन है जी डी आर्ट है उसमें पेंटिंग में मैंने डिप्लोमा किया है और उसके बाद मैंने कम से कम 12 साल मैं फ्रीलांसर लांसर हूँ मध्य प्रदेश में भोपाल करके एक जगह है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कलाकारों के लिए एक सेंटर है भारत भवन उसका नाम है भारत भवन में विगत में 12 साल से वहाँ काम कर चुका हूँ वहाँ पर अनेक कलाएँ एक साथ में होती है जैसे कि स्कल्पचर्स पेंटिंग सिरामिक्स प्रिंट मेकिंग म्यूज़िक डांस थिएटर ऐसे मैंने बहुत नज़दीक से उसका आ, अनुभव लिया है एक्चुअली ये सारी कलाएं इंसान को बहुत ही आ, संपन्न करती है और जीवन में बहुत संपन्न करती है आ, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे अनुभव आए और बहुत अच्छे कलाओं कलाकारों के साथ भी मैं आ, वहाँ पर अपना आ, उनके साथ भी रह के कुछ काम भी किया है जैसे थिएटर भी किया है मैंने थिएटर में स्टेज डिज़ाइनिंग किया है कम से कम ढाई साल से मैं स्टेज डिज़ाइनिंग का काम कर रहा था उसके ज़रिए मैं काफ़ी अलग अलग राज्यों में जा चुका हूं जैसे कि मैसूर है राजस्थान है बिहार है इलाहाबाद दिल्ली इस जगह पे जाके थिएटर भी किया है एक्चुअली um, जैसे कि मेरा जो करियर um, है करियर है वो पेंटिंग में ही है पेंटिंग uh, में मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट है एब्स्ट्रैक्ट माने जिसमें एब्स्ट्रैक्ट uh, मैंने अमूर्तन अमूर्तन माने जिसमें कोई आकार नहीं होता सिर्फ रंग रेशा रेखा रंग रेखा टेक्सचर्स uh, इसके जरिए uh, um, और कलर्स के जरिए पेंटिंग्स uh, बनाते हैं और उसके ज़रिए कैनवस पे कलाकृतियाँ हम बनाते हैं उसके बाद में 12 साल से मैं 12 साल कंटिन्यू मैंने प्रिंट मेकिंग भी किया है और उसमें जो अनेक अनेक विधाएं विदा, विदा, हैं जैसे कि लिथोग्राफी है एचिंग्स है कोलोग्राफ है इस अलग अलग विधाओं में मैंने काम किया है उसका जो एक्सपीरियंस है उसके जरिए कैनवास पे भी जो कलाकृतियाँ करता है वो अधिक ही संपन्न होने का जो मेन रीज़न है वो अनेक विधाओं में काम करने का जो अनुभव है इसके हुआ है एक विस्कॉन्सन अमेरिका में एक आर्ट गैलरी है सूत्रा आर्ट गैलरी वहाँ पे मेरी कुछ कलाकृतियाँ प्रदर्शनी के लिए है और वहाँ पे एक जो पेंटिंग मेरी मेरी पहली पेंटिंग सोल्ड हुई थी जिसका टाइटल था गोल्डन ट्री तो गोल्डन ट्री जो मैंने बनाया था पेपर पे पौडीचारी हैंडमेड पेपर पे मैंने बनाया था तो वो गोल्डन ट्री जो है वो काफ़ी अच्छा न्यूयॉर्क टाइम्स में भी वहाँ पे वो गैलरी ने न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वहाँ का वहाँ पे उसके ज़रिए आर्टिकल्स आया था उसका काफ़ी रिस्पेक्टफुली उन्होंने पेंटिंग्स होल्ड किया था मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था और उसका टाइटल भी गोल्डन ट्री यानी स्पिरिचुअल ट्री करके था मुझे पता नहीं था मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं था लेकिन वहाँ के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने वो टाइटल दिया था ओके okay, राहुल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग आर्ट जो देखते हैं कुछ लोगों को उसके बारे में बहुत कम मालूम है और जब हम लोग उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं बहुत कम लोगों को हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग अच्छी तरह से डिज़ाइन कर पाते हैं इवन कभी कभी चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो मैं भी बना सकता हूँ लेकिन जब कागज़ पेन ले या फिर कलर्स लेकर आप जब खड़े हो जाते हो तब लगता है कि सही में बनाना उतना आसान नहीं है बोलना आसान है तो वो चीज़ें जब करते हैं तो कई बार एक एक चीज़ को करने में बहुत समय लग जाता है दो दिन तीन दिन चार दिन दस दिन भी लगते हैं कुछ पेंटिंग्स को बनाने के लिए लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की आकृति को और सुंदरता को किस तरह से हम लोग एक माध्यम के माध्यम से लोगों के बीच में लाते हैं वो एक आर्ट है और एक आर्टिस्ट को ही पता है कि वो क्या चीज़ देना चाहता है तो ये पूरा अंतर्मुखी वाला काम है इंट्रोस्पेक्शन वाला काम है जहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल डीप साइलेंस में जाके ये चीज़ें बनानी होती है तब जाके ये चीज़ें जो है लोगों को भी पसंद आता है और जो भी व्यक्ति देखता है तो एक तक उसके चित्रों की तरफ उसकी नज़र चली जाती है नज़र हटती नहीं है तो यही उसकी खासियत है तो बहुत ही अच्छी बात है जो है राहुल जी ने बताया अपने बारे में और उनका जो एग्जीबिशन है या उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में बताया आगे हम लोग जानेंगे कि जैसे कि कोई भी आर्ट बनाते हैं तो उसमें किस तरह की सोच लेके करते हैं आप जैसे मेन आपका जो है चित्रीकरण नहीं है लेकिन आप जो एक्स्ट्रैक्ट जैसे आपने कहा कि जहाँ पर आप कोई वस्तु या फिर व्यक्ति को नहीं प्रदर्शित करते हैं कुछ डिजाइंस करते हैं तो ये बड़ा मुश्किल वाला काम होता है कि जब वो चीज़ हम देखी नहीं होती है उसको फिर डिज़ाइन में कैसे उतारते हैं क्या सोच के करते हैं किस तरह का आपका विचारधारा चलता है और कैसे कितना टाइम लगता है उन चीज़ों को कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट के लिए सामान्य वर्ग है उनमें बहुत सारे थोड़ा कंफ्यूजन भी है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट माने कुछ भी ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ भी कलर लगा और लाइन लगा और उसमें कुछ स्ट्रोक्स क्रिएट करो तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है मैं आपको बताता हूँ ऐसी कोई भी बात नहीं है ये बहुत साधना वाली जो सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी लंबे अरसे से जो उसमें प्रैक्टिस है प्रैक्टिस सिर्फ टेक्निकली नहीं उनका विचार करने का जो पद्धति है या उनके जो एक्सपीरियंस है वो रंग लाइन टेक्सचर्स, इस कलर्स के ज़रिए आर्टिस्ट कैनवास पे चित्रित करता है तो उसके लिए बहुत ही एक्सपर्टी चाहिए और उस तरीके का सेंसिटिव माइंड चाहिए आ, आर्टिस्ट के पास इमोशंस चाहिए और जो कि मैं तो कहता हूँ कि जो जो प्योर फॉर्म है जो आकार है और आकार के परे जो आ, आ, आ, आकार के परे जो आ, जो देख सकता है आर्टिस्ट उसको वो चित्रित करना आ, होता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है आ, उसको जैसे सर ने बताया कि आत्मिक स्थिति में जाके वो वो सारी क्रियाएं होती है और ये जो होता है तो आर्टिस्ट को इसलिए आर्टिस्ट बहुत बार बोलते कि दूसरी दुनिया का है तो वो वो देखता है ना तो दूसरी दुनिया की तरफ देखता है वो कि उसमें उसको क्या दिख रहा है तो इस वजह से बहुत बार उनको ऐसे कहता है कि इस दुनिया में ये जी नहीं रहे <laughs> तो ये जो प्रोसेस है इ, इ, इसके आ, आ, और जो कलाकृति जब सामने आती है तब सामने वाला देखने वाला कुछ देर तो उसके सामने खड़ा हो जाता है जो अपना पूरा भूल के है ना तो वो कलाकृति के सामने खड़ा होता है और ऑब्जर्व करता है अनुभव करता है और वो जो उसकी ब्यूटी है या उसका जो कंटेंट है वो उसको फील करता है देखने वाला तब मुझे ऐसा लगता है कि जब थोड़ी देर तो आदमी रुके वहाँ पे तो वो कलाकृति में कुछ ना कुछ कंटेंट्स होता है एब्स्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं फिगरेटिव और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे दोनों पार्ट है फिगरेटिव में समझने के लिए तो कुछ फॉर्म्स होते हैं लेकिन एबस्ट्रैक्ट में समझने के लिए देखने वाले का माइंड भी वैसा होना चाहिए उसको वो समझने की उसका जो ग्रामर है एब्सट्रैक्ट का वो भी थोड़ा सा उसको जानकारी चाहिए तभी जाकर वो एब्सट्रैक्ट आप समझ सकते हैं जी राहुल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी समझ में आ रहा है कि आर्ट क्या है और कैसे उसको बनाया जाता है और जिस तरह से जिसकी स्पेशलिटी आपने बताया एस्ट्रेक जो एक आर्ट पद्धति है जिसके माध्यम से आप चित्र बनाते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं बहुत ही अलग टाइप की होती हैं और इसके कलर रूपरेखा वो सारी चीज़ें देखते ही बनती हैं और आप उसको देखते रहते हैं मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें अलग होती हैं वो आर्टिस्ट के माइंड में क्रिएट होती हैं और वो फिर धीरे धीरे उसको चित्र का रूप दे हमारे बीच में ले आता है तो हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं एक मेहनत और हार्डवर्क उसके साथ में हमारी सोच को भी बयां करता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग उन चीज़ों को किस तरह से समझ पाते हैं और ये बहुत ही लर्निंग वाला प्रोसेस है जहाँ पर हम इसमें अपने जीवन में भी देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कुछ चीज़ें अगर हम लोग अच्छा करते हैं तो हमें बड़ा संतोष मिलता है इसीलिए यहाँ पर इस जॉब में पैसे की बात नहीं यहाँ सेटिस्फेक्शन की बात होती है अपनी कला के साथ जो संतोष मन को मिलता है वही संतोष हम हजारों लोगों को देते हैं जब वो चित्र कोई भी देखता है तो उसे भी वही संतोष प्राप्त होता है तो ये यह चीजें यहाँ पर आर्ट में हमको देखने को मिलता है तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से राहुल जी से जुड़ेंगे आप सुनाए हैं रेडो मोदन नाइनटी पॉइंट विशेष मुलाकात city ke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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग राहुल जी से बातें कर रहे हैं जिस तरह से आर्ट की बात हो रही है आर्ट अपने आप में एक कला है जिस कला को सीखने के लिए तपस्या लगती है काफी लोग जो है इसमें बीच में छोड़ने वाले बहुत हैं और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से एक तप होता है एक बार नॉलेज ले, ले लेता है व्यक्ति एडमिशन ले, ले लेता है पढ़ाई करता है ठीक है लेकिन वैन हम लोग जब प्रैक्टिकल में उन चीज़ों को करते हैं तो वहाँ बड़ा बोरिंग सा लगता है टाइम लगता है क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमारी सोच है एंड हमारे चित्रों के साथ मैच नहीं होता तो कई बार बोरियत का भी महसूस था होता है और उसमें थोड़ा सा तब करना पड़ता है तो मैं चाहूँगा कि राहुल जी मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस है सुनना चाहेंगे हम लोग जो भी पेंटिंग्स आप बनाते हैं वैसे तो काफ़ी पेंटिंग्स आपने बनाया होगा लेकिन किसी एक पेंटिंग को बनाते वक्त आर्ट बनाते वक्त एब्सट्रैक्ट की बात आपने की है उसको बनाने में काफ़ी टाइम भी लगा हो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में जैसे टाइम का बोल रहे हैं कि कलाकृति के लिए कितना काफी लंबा समय लगा होगा या काफ़ी टाइम लगा होगा तो कला जो है है ना उसमें कला आविष्कार होता है कलाकृतियाँ बहुत होती है लेकिन कलाविष्कार कोई एक होता है तो उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि वो कितना समय में कंप्लीट होगा जैसे कि मैं आपको अनुभव बताता हूँ कि मान लो बहुत कम समय में कोई कलाकृति या कलाविष्कार हो गया तो उसमें कम मेहनत है ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि होता क्या है लंबे समय का उसका अनुभव उस कलर का जानने का अभ्यास उस लाइन को जानने का अभ्यास वो अनुभवों की पूरी श्रृंखला उसके साथ होती है उसके ज़रिए वो कैनवस पे एक्सप्रेस होता है और दूसरी बात यह है कि बहुत बार एक कला एक लेखक ने बोला है शायद एक पेंटिंग यानी एक किताब होती है तो मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत बार लो, लोगों को समझाना बड़ा कठिन है कि जब वो समय की बात होती है या मटेरियल की या कॉस्टिंग की बात होती है तो इतनी पेंटिंगों की कीमत क्यों है ये करोड़ों रुपए में पेंटिंगों की क्यों कीमत है ये सुन के लोगों के मन में बहुत सवाल पैदा होते हैं क्यों क्योंकि अगर ये जो या मटेरियल कॉस्टिंग नहीं है वो तो उस कलाकार ने उस समय जो बिताया है उस पेंटिंग के साथ या वो जो पूरे अनुभवों की श्रृंखला है उसके साथ उसका वो कॉस्टिंग है ना कि वो मटेरियल या वो टाइम का कॉस्टिंग है जी राहुल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर काफ़ी चीज़ें जो हैं हम तो लोग कभी कभी ये सही बात है कि मैं भी कभी कभी गैलरीज में जाता हूँ कुछ पेंटिंग्स हमारे माउंट आबू में खास करके आर्टिस्टों को बुलाया जाता है और वहाँ पर वो आर्टिस्ट आते हैं उनकी कॉम्पिटिशन चलते हैं दुनिया भर के लोग यहाँ वहाँ से आते हैं और पेंटिंग बनाते रहते हैं और मुझे बाई चांस वहाँ का इन्विटेशन मिल जाता है और मुझे बुलाते हैं कि भाई आओ आओ और मैं जाता हूँ उनके साथ बातचीत करता हूँ तो कुछ नामी ग्रामी पॉलिटिक्स वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ आर्टिस्ट वहाँ पहुँच जाते हैं उनको सारी चीज़ें व्यवस्था अच्छी बनाई जाती हैं और वो लोग अपना आर्ट बनाते रहते हैं कई लोग पेंटिंग करते ही रहते हैं करते रहते कलर्स और वो उनके कपड़े सारी चीज़ देख के ऐसा लगता है ये काम है आ गया <laughs> तो चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं देखने में जब आप उसको बनाते हो या किसी फैक्ट्री में चला जाते हैं तो वहाँ पर आ, कुछ चीज़ें देखकर बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन वही चीज़ें जब बनके आपके पास एक प्रोडक्ट के रूप में आती हैं तो बड़ा सुंदर लगता है और आप उसको ख़रीदते भी हैं उसकी कीमत नहीं देखते क्योंकि चीज़ें अच्छी बनती हैं वैसे ही आर्ट में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि हम लोग थोड़ा सा कभी कभी सोचते हैं कि इसमें पैसा इतना क्यों क्या है वो तो मन में सवाल जरूर आता है लेकिन जब आप उसकी मेहनत देखेंगे या उसकी विचारधाराओं के साथ जब प्रेरित होंगे तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और कई लोग आर्ट को जो है जो अच्छी आर्ट होती है वो अपने पेंटिंग्स जो भी है और उन्हें अपने दरवाजे में अपने घर में रखना शान समझते हैं तो ये अपने आप को एक फील कराता है समथिंग ग्रेटनेस है उसके शब्दों में बया नहीं किया जा सकता है पैसों में उसको मापा नहीं जा सकता दट फील्स अ ग्रेटनेस कि आपके दरवाजे में किसी अच्छे पेंटर की पेंटिंग रखी गई है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ आपने उस कला को या उस कला के बारे में आपकी जानकारी है ये पता चल जाता तो काफ़ी चीज़ें हैं कई लोग शौक या तौर तो पर भी रखते हैं कई लोग सम्मान के तौर पर रखते हैं तो हर व्यक्ति की आपने एक चॉइस है उन चीज़ों को जानने का तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा जैसे कि आपने शुरुआत में कहा राहुल जी कि हम लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं तो मैं चाहूँगा म्यूजिक के साथ आपका क्या रिलेशन है किस तरह की बातें हैं उसके बारे में एक्चुअली म्यूज़िक के साथ तो मेरा ज़्यादा कोई वैसा रिलेशन है नहीं लेकिन जब मैं वहाँ पे रहा तो मुझे थोड़ा सा आर्टिस्ट माइंड होने के कारण मेरा रुझान हमेशा म्यूज़िक की तरफ रहा मैं म्यूज़िक को वैसे जानता नहीं हूँ कि किस तरीके से उसका ग्रामर होता है या उसमें क्या उसका सुनने का क्या तरीका होता है लेकिन हाँ ज़रूर कि वो सुन के मुझे हमेशा ही सुकून की अनुभूति हुई है रिलैक्स हुआ हूँ मैं और एक तरीके का हमें और म्यूज़िक में भी खासकर मुझे क्लासिकल जो है वो काफ़ी पसंद है इंस्ट्रूमेंटल भी बहुत पसंद है जैसे काफ़ी अच्छे कलाकारों के वहाँ पे मैंने प्रोग्राम सुने हैं जैसे कि क्लासिकल में किशोरी या का मैंने वहाँ पे सुना है काफ़ी नज़दीक से वहाँ पे मुझे सुनने का मौका मिला पंडित भीमसेन जोशी है या पंडित जसरास है इन सब मैंने बहुत नज़दीक से वो सुना है हाँ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आपने कहा कि क्लासिकल म्यूज़िक आपको बहुत अच्छा लगता है इंस्ट्रूमेंटल भी अच्छा लगता है तो क्लासिकल में कौन सा गीत आप बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे उसके बारे में बताइए और क्यों पसंद करते हैं जैसे कि गीत होते हैं तो आ, मैं मैं पर्टिकुलर गीत का वैसा कोई नाम नहीं ले लूँगा क्योंकि क्लासिकल में जो है जैसे ठुमरी गायन है इ, इस तरीके का जो है तो मुझे काफ़ी पसंद है जैसे ख्याल गायिका ख्याल गायकी जो है तो आ, मैंने काफ़ी रेयर है तो उसमें आ, नाम लूँगा मुकुल सुपुत्र हाँ जो आ, आ, काफी उनका नाम है तो उनका भी मुझे बहुत नजदीक से ख्याल गायिका गायकी जो है उनका सुनने का मौका मिला ये दिया, कैसे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ख्याल गायकी के बारे में और जिस तरह से आपने बहुत सारी अलग अलग विधाएँ हैं जैसे कि आपने ठुमरी का भी नाम लिया तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छा एक सुनने की जो क्षमता है वो लोगों को कहीं ना कहीं म्यूज़िक में कितनी इंटरेस्ट हैं और कितने दिल से सुनते हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं एक आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट को जानता है ये पता चल जाता है तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरह से एक आर्टिस्ट की जो सोच है माइंड है वो कैसे काम करता है वो हमने जाना और समझा और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं के लिए जो इस वक्त रेडियो के ये इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं एक मुलाकात का विशेष मुलाकात कार्यक्रम को तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे जैसे कि सर ने बताया कि कुछ मैसेज की बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो एक अनुभव है बहुत उसमें सार है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं था और तब मुझे ऐसा लगता था कि पेंटिंग मैं बना रहा हूँ लेकिन जब मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं जब पेंटिंग जो है उसमें जब तक मैंपन है तब तक वो प्योरिटी नहीं आ सकती तो मुझे सारे कलाकारों के लिए ये कहना है कि जब तक आपका अहम नहीं छूटेगा तब तक आप बहुत अच्छी कलाकृति बहुत अच्छा आर्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे तो आप कोशिश करिए कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए और आपना जो अहम है वहाँ दूर करके आपकी कलाकृति आप पेश कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके आ, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को समझ में आ गया होगा राहुल जी ने किस तरह का मैसेज दिया जब तक आप प्लेनली uh, uh, जिस तरह से आप पेंटिंग्स uh, बनाते हो उसमें अगर आप सोचते हो कि ये पेंटिंग मैंने बनाया है तो कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है जब आप समझते हो कि ये पेंटिंग बन गया अपने आप तो वो कहीं ना कहीं कम्प्लीटनेस को प्राप्त होता है बहुत ही अच्छा मैसेज है वही बात यहाँ पर आध्यात्मिकता का भी आता है और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं तीन शब्द कहे जाते हैं कि बहुत अच्छे शब्द हैं मैं आप और हम और जब हम लोग मैं ख़त्म करते आप और हम को यूज़ करते हैं तो जीवन में बहुत सुकून मिलता है और सबके साथ हमारी बनती है और हम दोस्त बनाने में कामयाब हो जाते हैं और जब मैं आ जाता है तो दोस्त टूटने लगते हैं तो इसलिए दोस्तों जहाँ मैं ख़त्म वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता है बहुत ही प्यारा सा मैसेज और राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी मैसेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच चलिए श्रोताओं आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा